तमसा, आलो का भाव मातृत्व निरूपण अंधकार जो है आलो का भाव मात्र उपाय कोई भाव पदार्थ नहीं है जिसको सिद्ध करने के लिए शुरू ये करेदांति मांसक अंधकार पृथक भाव पदार्थ मानते काला रंग है उसका और क्रिया भी मानते नीलम तमस चलती नीला, तमस चलती इस प्रतीति के आधार पर उसको मान लेते हैं लेकिन ये लोग उसको नहीं कहते आलोक का भाव का नाम अंधकार है अभावत्मक है कोई भाव रूप पदार्थ नहीं है इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि आपने द्रव्यों का वर्णन कर दिया नौ द्रव्य खत्म हो गया तो दसवां द्रव्य अंधकार मानना चाहिए ये, ये शंका होता है दसवा द्रव्य मान भाव पदार्थों में दसवां तब नहीं कि नहीं हम दसवा ग्यारहवा बारहवा नहीं मानते हैं जो लोग मानते हम खंड तमो ना। नाम द्रव्याणी एक दशम द्रव्य मानना चाहिए वो है वो तदपि नि उसका भी निरूपण करना है चाहिए उसका निरूपण के बिना आप इतनी अस्तु कैसे कर दिया आपने द्रव्य प्रणु कैसे खत्म कर दिया कद ऐसे मत कहो क्यों प्रमाण असिदे है परमाणु के द्वारा अंधकार नामक कोई भाव पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती तब करते प्रत्यक्ष प्रमाणी है हमारे पास नीलम दवश चलती थी प्रती थी प्रमाण नीलम तमाश चलती ये अंधकार जो है चलता है और काला काला जब होकर चल रहा जब गाड़ी जाता है ट्रक चलता है तो पीछे पीछे काला काला कुछ जो बुद्धि है, है वह असिध क्यों कारण यह है सामान्य रूप सभी दर्शनकारों ने एक बात मान लिया है कि चक्षु किस चीज को देखता है तो उसका आलोक की जरूरत है प्रकाश की जरूरत और ये अंधकार कालरूप जब ग्रहण करेगा तो प्रकाश रहेगा प्रकाश की सहायता से आंक अंधकार के को पकड़ रहे क्या लेकिन जब प्रकाश आ जाए तो अपना मंत्र भाग जाएगा तो सिर्फ काला रंग कैसे पकड़ेगा चक्षु अरे तो प्रकाश की बिना अंधकार के कारण को पकड़ रहा है ऐसे कहोगे तो आपका सामान्य नियम भंग हो जाएगा आलोक जो है चाकूठ प्रत्यक्ष प्रति सहकारी कारणम ये नियम खत्म हो जाएगा इस तो उस नियम के चक्कर में आप ये नहीं मान सकते हैं कि आलोक के बिना ही अंधकार में कालापन ग्रहण हो गया ऐसा नहीं मान सकते फिर कुछ तर्क देखते हैं अंधकार के कालापन को ग्रहण करने के लिए उतनी आलोक की जरूरत है जितना घटाई का प्रत्यक्ष करने के लिए जरूरत पड़ता इसे चक्षु स्वयं क्या है तेज का कार्य है स्वयं उसके अंदर प्रकाश है वो क्षुद्र प्रकाश जो उसके अंदर विद्यमान है उतने से ही वो अंधकार के कालापन को पकड़ लेगा अतिरिक्त प्रकाश की जरूरत नहीं है घटपट आदि अन्य वस्तु को ग्रहण करने के लिए इसको अतिरिक्त प्रकाश की जरूरत पड़ता है जैसे अंधकार के कालापन ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त प्रकाश की जरूरत नहीं है चक्षु जो स्वगत प्रकाश है क्षुद्र प्रकाश है पुत्र ऐसे नहीं, नहीं। लोगों में में हैं। बात कहा है प्रण पंचका में अप्रतित प्रति भ्रमो मंदाना अप्रतित वास्तव में काला रंग प्रती में नहीं हो रही है किन्तु प्रतीति का भ्रम है किनको हो रहा है ये मन मन्द बुद्धि वाले विवेक नहीं कर पा रहे हैं और भ्रांति से ग्रहण कर रहे हैं कि नीलम तमस चल दी ऐसे स्वयं सालकनाथ जी ने भी ने कहा है। तब प्रश्न खत्म तरी पद प्रयोग नीलम तमा नीलम शब्द कैसे प्रयोग कर दिया आपने काला या नीलम से ब्लू नहीं लेना नीलम काला तब सिद्धांत कहता है वहां सिथाभाव उपचार जैसे शुक्लता का अभाव है शुक्लता का अभाव में औपचारिक प्रयोग कर दिया कृष्ण शुक्ल का अभाव है सफेद नहीं है तो काला कह दिया उसको असितम लौक का प्रयोग और लोक में कहा भी जाता है जो सफेद का अभाव है वो काला है इस लोक में व्यवहार भी होता सित मने काला वो सफेद काला मुख्य बात का ही कोई कहे नहीं नीलम शब्द को औपचार क्यों मान रहे हो काला अर्थ में ही उसका प्रयोग हो रहा है सीधे मान लो सफेद क्या भाव अर्थ प्रयोग हो रहा है ऐसे से काला शब्द का काला अर्थ में ही मुख्य प्रयोग हो रहा है ऐसे क्यों नहीं मानेंगे आप मुख्य बात का भाव अधिक आलोक निरपेक्ष चक्ष चेतना ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आलोक निरपेक्ष होकर हम नहीं मान सकते हैं अब नहीं, नहीं मानना पड़ता है आलोक नहीं है ना रात्रि में तो जो अंधकार दिख रहा है आलोक के बिना जो दिखाई दे हुआ अंधकार है उसका काल अपन में शुक्ल का अभाव करके ही मानना पड़ेगा कारणाभावे कार्यम चुर्घटम कि आलोक और चक्षुने रूप को देख लिया कारणाभाव मैंने आलोक का भाव अभी चक्षुषा कार्यम कार्य मे क्या कृष्ण रूप दर्शन जायते इति वेतन यह तो बिलकुल असंभव है अन्य नहीं तो नीलघट से ग्रहण प्रसंग सही बहुत सुंदर तर्क दे रहा है नहीं तो अंधकार में कालाघड़ा रख दो काला कालाघड़ा वो तो काला घड़े का आंख देख सकता है अंधकार में क्यों नहीं देख सकता है जब अंधकार का काला रंग को ग्रहण कर सकता है तो घट का काला रंग आंख क्यों नहीं ग्रहण कर सकता है? आलो का भाव में आलो भाव में अंधकार के कालापन को ग्रहण कर सकता है आंख तो घट के कालापन को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है वो भी ग्रहण करना चाहिए काला आदमी आ रहा है तो भी दिखना चाहिए क्यों नहीं दिखता मतलब यह है कि वास्तव में आलो का भाव में रोग प्रत्यक्ष होता नहीं है इस अंधकार में जो काला ग्रहण किया है वो शुक्ल का भाव में औपचारिक प्रयोग हो रहा है नीलम तमाम कथंतर कृष्ण छाया चेत दोषवशात पूर्व पक्ष पूछता है फिर तो भाई ये तो केवल छाया की पतली रेखा छाया है दो प्रकाश है बीच में किसी तार की वजह से हल्की सी छाया पड़ी हुई है है ना रस्सी बांध रखे हैं और रस्सी के छाया पड़ा हुआ है अब पत्नी जो छाया है उस उसको देखकर कोई आदमी समझ तो सांप है काला सांप है काला है तो वो कैसे हुआ तरी छाया हम कृष्ण सर्प ब्रह्मा ब्रह्म दोष दोषा तो भी दोष वजह से भ्रांति कोई पत्नी हमको पूर्व दृष्ट कृष्ण सर्प अध्यारोपक दोष दोष क्या है पूर्व दृष्टि जो कृष्ण सर्प है उसका अध्यारोप कर दिया है छाया में जो काला रंग है उस काला रंग की सादृशता को लेकर के आपने काले संप में कर दिया और काला रंग की सदृश कैसे आई शुक्ला भाव को लेकर के छाया में जो काला रंग वो भी शुक्ल का भाव है शुक्ला भाव में कालेपन का आरोप हुआ और उस कालेपन के आधार पर काला सर्प की आपने कल्पना कर दिया थोड़ी यहां भ्रम भ्रम में लंबी प्रक्रिया है पहले आपने छाया में शुक्ला भाव को देखा तो शुक्ला भाव में कृष्णत्व का आरोप कर लिया और फिर आरोपित कृष्ण में कृष्ण सर्वत्व का आरोप कर लिया कृष्णत्व सादृश्य मित्र चेत सीताभावत्व सा क्या है शुक्ल का भावत्व ही सादृश होता है कृष्ण सर्वे क्या है शुक्ला भाव है वैसे यहाँ पर भी शुक्ला भाव है। न चाहे विक प्रसंग प्रश्न करता पूर्व पक्ष गएगा फिर तो शुक्ला भाव में ही काले का भ्रम क्यों पीले का भाव में काले का भ्रम क्यों नहीं होता हरा के अभाव में लाल के अभाव इन सब में भी कालापन का भ्रांति हो जाना चाहिए शुक्ला भाव में ही कालापन क्यों ये प्रश्न उठा यदि ऐसे भी नहीं कर सकते सादृश्य मातृश्य भ्रांति ज्ञान सामग्री सिद्ध है केवल सादृश्य मातृ प्रांति ज्ञान के कारण नहीं होता भी कहेंगे ना फिर आप भी शुक्ति में रजत का भ्रांति क्यों होता? में का क्यों होगा तो इसमें भी केवल सादृश मात्र नियम नहीं है सादृशता कारण होते हैं भ्रांति के प्रति अतः शुक्ला भाव में कालेपन का भ्रांति होता है पीले के अभाव हरे के अभाव लाल के अभाव अन्य रंग के अभाव में कालेपन का भ्रांति नहीं होती है क्योंकि ये सादृश्य मात्र कारण नहीं है भ्रांति के प्रति क्या और है स्वयं बता रहे उपयुज ही विशेष आदर्श क्योंकि विशेष आदर्शन भी एक कारण है सामान्य दर्शन हो गया है विशेष का आदर्शन है कारण हो जाता है कि शुक्ति का सामान्य अंश क्या था उसका इधम इदम, इदम रजतम जो क्या शुक्ति का सामान्य अंश है विशेष की अप्रीति हुई इसलिए भ्रांति होता सादृश्य हो साथ में विशेष अप्रती हो आदर्शना आदिओं कह दिया और भी अनेकों कारण हो जाते हैं और भी क्या है जैसे आलोक अभाव सहकारिण हो आलोक के अभाव सहकारी कारण अंधकार मैंने वो सफेद अभाव में कालेपन का आरोप के प्रति आलोक अभाव भी एक सहकारी कारण यदि आलोक होता तो आप वहां पर भ्रम नहीं होता आपको अंधकार में कालेपन के भ्रांति नहीं होती इसे आलो का भाव सहकारिणो धर्म दीर्घ अवयी इंद्रिय संयोगादाया था जिसमें आपने सब की भ्रांति करी उससे वक्रता थी थोड़ी लंबी छाया थी हल्का वक्रता के साथ लंबी छाया है और देखने में अवयवी जैसे लग रहा था और आप इंद्रिय संयोग उसके साथ हो गया ये सारे सामग्रियों के वजह से छाया में कृष्ण की भ्रांति हुई है एक कारण मात्र से शुक्ला भाव तो मात्र सात स्तर लेकर के नहीं हुआ अदेव पीले भाव आदिओ में कृष्णत्व की भ्रांति प्रसंग ही नहीं रहा अति व्यक्ति निवृत्त हो गया अथवा एक और पक्ष है वह भ्रांति है नहीं वो तो मन मानस बुद्धि है मानस भ्रांति वह बाहर में शुक्ला भाव देखा नहीं शुक्ल भाव को भी नहीं देखा और उसमें कृष्ण तो नहीं किया किंतु अपने मन में अंधकार के बारे में कालापन कल्पना स्वप्न स्वप्न में रंग बिरंग कल्पना कर लेते हो उसी प्रकार से अंधकार को देखा और उसमें काला रंग का मन से मात्र कल्पना कर बाहर में उसने कुछ देखा मानस में हुआ स्वप्न भी ब्रह्मि इध इध स्वप्न विभ्रम अन बाय विभ्रम आदि के समान जिसको मानस मान मा, मा, जैसे स्वप्न रूपी भ्रांति है उसी प्रकार से यह अंधकार में कृष्णत्व तो ऐसे मानने में नच प्रसंग उसे केवल मन ही कारण है ऐसा भी नहीं हो सकता कुछ है कि भ्रम और स्वप्न आदि का ज्ञान केवल मानस होता है इसे कृष्ण सर्व का जो ज्ञान हुआ यह कृष्ण तमह का ज्ञान तमह ये सब मानस मात्र है कल्पना मात्र है ऐसा कुछ लोग कहने में इतने मैसे अधिप्रसक्ति भी नहीं होगा अन्य मानस प्रत्यक्षाओं में भाव है प्रसंग कह सकते ना अंधकार में आप जिसे नीलम का कल्पना कर लिया चलित की कल्पना कर लिया वैसा हाथी कोड़ा कोटर सब कल्पना कर ले स्व क्यों नहीं कल्पना हो रही सारी चीजें तो क्यों नहीं कल्पना कर रहे हो कहते बाह्य अंधकार में कल्पना करने में और भी अनेकों कारण है इसीलिए जैसे अंदर के अंधकार में अस्व्रीय कल्पना किया है उस स्वप्र का कर कल्पना करने में आप भी कर्म वासनाएं जागृतकालीन संस्कार कारण होते हैं वो उद्बुद्ध हो चुके हैं निद्रा रूपी दोष ने जिन संस्कारों को उद्बुद्ध कर दिया उन्हीं अनुसार आपको वहां प्रत्यक्ष होता है सारी स्वप्न लेकिन जब अंधकार को देख रहा हूं ऐसे कोई उद्बोधक है नहीं जो हमारे संस्कार पर जगावे और उस अंधकार में भी एक स्वप्न जैसे स्वप्न जैसे स्वप्न एक दृश्य दिखा देवे ऐसा कोई उद्बोधक संस्कार नहीं दिख रहा है इसलिए अति प्रसन्न नहीं होता चाक्षुष आलोक अभाव स्मरण विशेष से अभी तरह ना प्रसंगा क्योंकि वहां स्वप्र क्या हो रहा है चाक्षस आलोक भाव है और करितुर्गा स्मरण विशेष के प्रति वहां संस्कार भी जागृत हो चुके हैं इत्यादि अनेकों कारण स्वप्रम है जो कि यहां अंधकार में नहीं है ये तेना संख्या क्रिया तरफी निरस्ता इनी पर एक अंधकार लो दूसरे अंधकार जा रहा है तीसरे अंधकार जा रहा है ऐसे संख्या की जो गणना होती है वो अभिभ्रांति है क्रिया की भ्रांति है रूप क्रिया तीनों हम देखते अंधकार में उन तीनों को भ्रांति स्थापित कर दिया तथय प्रतिपत्त है कि ये सब जो है उसी अंधकार में दिखाई दे रही भ्रांतियां हैं शब्द प्रयोग से उपचार है। और ये शब्द प्रयोग हुआ है ये कैसे हो गया वो सब औपचारिक करके पहले जैसे समझना जैसे पहले आपने क्या कहा था भाव में का प्रयोग विशिष्ट में वास्तव में क्या वहां पर प्रकाशगत संख्या है एक गाड़ी गया दूसरी गाड़ी गया एक गाड़ी का प्रकाश दूसरी गाड़ी का प्रकाश तीसरी गाड़ी का प्रकाश वो प्रकाशगत संख्या और उसके संख्या का प्रारोप कर दिया उसके हटने के बाद वाचो विद्यमान अंधकार में और का एक अंधकार गया दूसरे अंधकार तीसरे अंधकार।, अंधकार को लाइट जा रहा है, है। इसे अन्य का आरोप करना ही भ्राम इसलिए यह हाँ संख्या कथन भी भ्राम की है दीप के चलन में आपने अंधकार में भी चन का आरोप कर दिया इसे दीपगत जैसे संख्या का आरोप हुआ दीपगत शन का आरोप उसमें आँग हो गया और उसके पहले दीप शुक्रता का अभाव का आरोप हो गया इस तरह से सारी चीजें दीप के दृष्टिकोण से अंधकार व्यक्ति कर लेता है लौकिक व्यवहार में लोग कहते हैं अंधकार बड़ा काला है बाहर तो बड़ा विशेष काला दिख रहा अंधकार में रोज रोज जगता हूँ अंधकार थोड़ा कम थो काला था आज तो अंधकार ज्यादा ही काला हो गया है ऐसे लोग व्यवहार जब करते है तो वो मूड है मूर्ख लोग हैं वैसे बोल देते हैं हैं दे। और वैसे भी लौकिक व्यवहार आम आदमी के व्यवहार को लेकर आप कोई सिद्धांत नहीं बना सकते उनका व्यवहार ही संदिग्ध रहता है लौकिक जन का जो व्यवहार है वह सदा संदिग्ध ही है क्यों क्या कैसे कुछ आप नहीं समझ सकते आप क्यों कर रहे हैं ऐसे व्यवहार क्या इसका पीछे कारण है चाहते क्या है और रहस्य को कोई समझ नहीं पा ये लौकिक लोगों का देखने में भोले होते हैं इन सब मतलब से काम करते हैं इसे लौकिक व्यवहार पर लेकर कोई सिद्धांत कभी कोई कर नहीं सकता है तात्पर्य एक दे एक एक बुढ़िया, जवान आदमी को देखती रही और जवान आदमी ने सोचा है माँ जैसी है पांच छह बच्चों की माँ है उसके नाते पोते हो गए नाते पोते बड़े बड़े हैं इसलिए बुढ़िया को उसने एक माँ का दृष्टि से देखता था भाई बुढ़िया अकेली घूमती रहती है कोई देखने वाला नहीं है दया से देखता था अब बुढ़िया सोच रहे मुझे प्यार कर रहा है अवान में बुढ़िया ने पत्र लिख भेज दी तो सोचते ने कोई शायरिया लिख दिया कि मैं तो प्यार करता हूँ बहुत दुनिया में प्यार का धोखा पाया तो मुझे धोखा नहीं देना दुनिया पर के भेज दिया अब बताओ लौकी भारत जो पहले एक दूसरे को देखते थे उस लौकी के भार से क्या निश्चय करेंगे अंदर दोनों के पेट में अलग अलग बात थी बुढ़िया को अभी बुढ़ियापन में भी वो रस छूटा नहीं प्यार की और जवान तो सोच रहा है अनेक बच्चों की माँ है इसे अपने रे माँ का दृष्टिकोण से देख रहा है और असहाय जैसे है कोई बच्चे उसको देख नहीं रहे हैं दया दे भाव देख रहा है एक दूसरे का देखना कितना बड़ा आफत खड़ा हो गया उस लड़के के लिए भली देख उ देख रहा है अरे लड़के के मुसीबत खड़ा हो करेंगे अब लेटर लिखना शुरू कर दिया ना ने तो प्रेम पत्रों को लिखने लगी <laughs> व्यवहार से क्या निर्णय में ठीक ठाक है अंदर में पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं भगवान इतना ही नहीं अवत्य एक देशी नील प्रतिमा अभिगम्य भ्रांत उत्तम आचक कुछ वैशिष्ट एक देशी लोग हैं न्याय कंदली नाम ग्रंथ लिखे हैं न्याय कंदली कार आचार्य जी हैं जो श्रीधर आचार्य है न्याय कंदली नाम ग्रंथ को लिखे हैं वो वैशेषिक दर्शन का ही है उन्होंने तो माना कि अंधकार में नीलापन है प्रती स्वीकार करते और उस प्रतीति को स्वीकार करके उसके बाद काम्य भ्रांतत्व आरक्षण है उस रूपांश में भ्रांतत्व के आरक्षण करते हैं कथन करते और क्या कहते हैं वो यथा अंजन पुंज इव शारवरम इति जैसा अंजन के पुंज के समान है ये अंधकार का शारवरम घोर कालापन जो अंधकार में दिख रहा है वह अंजन के पुंज के समान है अंजन लगाते ना अंकों में काजल काजल की जो है पुंज एक घट का रखो एक साथ ये वो जैसा दिख रहा है वैसे अंधकार में कालापन है, ऐसे उन्होंने व्यवहार दिखाया इति भ्रांति प्रकरणे भा, भा, और का दिया, वहां पर जो है उन करना संभव नहीं है अर्थात प्रातिभाषिक स्वीकार कर दिया इसके पीछे कारण क्या है यह बात क्यों कहा इन्होंने बीच में मानव कार ने एक देशी को इस तरह से कथन करने वाला क्योंकि सर्वदर्शन संग्रह में आचार्य माधव लिखते हैं द्रव्यम द्रव्यम तम इति भाट्टा वेदांति नव्यम तमता वेदांति नणंती आरोपित नील रूपम श्रीधराचार्य आरोपित कौन कह रहा है श्रीधराचार्य ढूंढा तो पड़ा कौन सा श्रीधराचार्य भाई तो देखा तो न्याय कंदली वैशेषिक दर्शन का एक ग्रंथ है न्याय कंदली उसके जो रचयिता हैं उनका नाम शरदराचार्य है उनके मत को संग्रह किया सर्वदर्शन संग्रह में और कहा आलोक ज्ञान अभाव प्रभाकर एक देशी आलोक आलोका भाव एव ये न्यायिकादय कुछ लोग कहते हैं आलोक ज्ञान का अभाव आलोक का भाव नहीं है आलोक ज्ञान के अभाव का नाम अंतकार में कालापन प्रभाकर और नैया कह क्या कहते हैं नहीं नहीं साक्षात आलोक का भाव ही अंधकार है अतएव सभी मत संग्रह करते हैं करतेचार्य ग्रंथ का विधिया देखो पंक्ति तस्मात न अभाव इसीलिए अभाव तक तो नहीं मानना चाहिए नलोक आदर्शन मात्र में वही तत्व और आलोक का आदर्शन भी है ये भी व्याख्या नहीं कर सकते वही नहीं छठी काम है बहिर्मुखत या छाया इति कृष्णाकार प्रतिभा तो बहिर्मुख होकर के जागृत होकर के हम देख रहे हैं कि बाहर में व्यवहार कर रहा हूं इती, छाया इति करके शब्द प्रयोग कर रहा हूं तस्मात तो रूप विशेष अयम अत्यंत तेज अभाव सती शरद समारोपित तम इत एक रूप विशेष ही है। जो तेज अभाव होने वाला रूप विशेष है ऐसा एक काला रूप है जो तेज अभाव से भी ग्रहण होने वाला है अन्य काला रूप घट जो काला रूप है वो तेज में ही ग्रहण होता है घटका जो काला रूप है वो तेज से ही ग्रहण होता है लेकिन अंधकार का जो काला रूप है वो तेज अभाव में ही ग्रहण होता है ये इसके अपने एक विलक्षणता है और यह अंधकार का काला किसी देश में आरोपित नहीं होता सर्वत्र अर्पित हो है अंधकार कहाँ देखते हैं एक देश में नहीं दिखता अंधकार विशाल दिखता है तो इस तरह से प्रतिति को स्वीकार किया लेकिन ठीक है।, है।, तो तो है हम प्रति मान करके उस प्रती को भ्रांति सिद्ध करूंगा जिससे पहले आप निवृहत को प्रती मानते हो उसके बाद निवम के कारण के द्वारा वायित होने से उसको आपने भ्रांति कह दिया तो पर क्या आपत्ति है इसलिए प्रतीति को ही इनकार करने की अपेक्षा से प्रती को स्वीकार करके सब भ्रांति मानना ज्यादा उचित है ऐसा श्रीधराचार्य जो वैशेषिक के देशी है उनका कहना है लेकिन अन्य सभी का कहना है कि नहीं, नहीं इसका प्रतीति कोई ही दो प्रती ही अलग है अनहृत विषयत्व स्थान भार्ग निरूपणम दुर्घटम पश्या क्योंकि जिसका विषय ही अपहृत हो गया हो उसका उत्थान ही नहीं होगा जिसका विषय ही अपहृत हो गया तो उसका उत्थान वहां से होनी है? अर्थात जिसका विषय कृष्ण रूपदाई नहीं हमने कह दिया शुक्ला भाव कह दिया है जब तो उसकी भ्रांति है और उसके निवारण करने की सोचना व्यर्थ होगा जिसका विषय का खंडन कर देंगे तो उस ज्ञान की ओर भ्रांति स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ता है इसी से ही अनेक अपेणा अनुत्थान प्रती ही उत्पन्न नहीं होगी तो बाधक निर्पण करना व्यर्थ ही हो जाएगा इतना हाँ। उठता है फिर तमह शब्द हुआ है क्यों व्याकरण लोग तमह शब्द उत्पन्न कैसे कर दिए तमस एक शब्द है ना अंधकार एक शब्द है, क्यों है शब्द शब्द यदि है उसका प्रयोग बिना प्रती का हो नहीं सकता शब्द सती नती या थोड़ा शब्दे में तृतीय क्वेश्चन जैसे हो गया है नकार अलग होनी चाहिए न चा। शब्द नती ऐसा गवार गवार करना शब्दे सती प्रती विना साधन प्रयोग हो न चा। ऐसा अलग शब्द यदि है तमह अंधकार इत्यादि यदि शब्द संसार प्रयोग होता है तो वह बिना कोई इसकी यथार्थ प्रती का प्रयोग नहीं होना चाहिए जैसे गौ शब्द है यदि उसकी कहीं होता ही ना हो तो शब्द का प्रयोग होगा सको तो शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए ऐसे शब्द यदि है उसकी अर्थ प्रति कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा और अर्थ प्रतिथि मानने पर ही उस शब्द का प्रयोग व्यवहार में आ सकेगा तब कहते हैं तमा शब्द से ऐसा नियम बना रहे हो फिर हम आपसे पूछते हैं भाई तमाम शब्द का क्या अर्थ होगा चेत उभयवादी प्रतिपन्न आलोक संसर्ग वा, संसर भाव सर्ववा सर्ववादियों की तरह स्वीकृत आलोक संसर्ग भाव कहीं मानना चाहिए आलोक के साथ आपके अंकों का जब संबंध नहीं होता है तब आप वहां पर अंधकार करके कह देते हो आलोक विशेष सत्य तब प्रश्न उठेगा लेकिन यदि ऐसा ही नियम हो जाए आलोक के अभाव का नाम अंधकार होने लग जाए मान लो मैं एक दीपक यहाँ जलाया हूं तब तो मैं कहूंगा दूसरे दीपक के आलोक का यहाँ अभाव है तो क्या ये अंधकार है बोलोगे तब लाइट में एक लाइट जला दो एक बल्ब और कहो वो ट्यूबलाइट हमने जलाया नहीं है ना उस ट्यूबलाइट से उत्पन्न होने वाला आलोक के अभाव इस ट्यूबलाइट का लाइट में है या नहीं आलोका भाव है तो ट्यूबलाइट के प्रकाश में भी अंधकार करोगे? इसे से उपयोग करोगे इसने आलोका भाव कर कर दिया। कर आलो का अंधकार कैसे हैं। आलोक विशेष है। मैंने एक आलोक विशेष ले लो एक ट्यूबलाइट जला लो एक दीपक जला लो ठीक और उसमें सत्य भी उसके रहने पर भी उसी प्रकाश में क्या करना आलोक अभाव से आप संभव आलोक अंतर मैंने दूसरे आलोक का अभाव में यहाँ देख सकते हैं और कहेंगे आलोक अभाव देख रहा हूँ प्रसन्न यदि चेत तथा आलोक भाव प्रयोग अस्थि नब तो हम प्रश्न पूछेंगे भाई आप जो कह रहे हो जिस स्थल में हम सामान्य प्रश्न डालेंगे आपसे हमें लेन देन आलोक अंतर है दूसरा आलोक अभाव है क्या क्या है क्या अनुष्ठा हमारे कोई प्रश्न नहीं पुटेंगे हम सीधा प्रश्न डालेंगे, आलोक सामान्य का अभाव है क्या एक आलोक विशेष में आलोक विशेषांतर के अभाव तुम देख रहे हो है ना प्रकाश आदि तो प्रकाशाधिकरण प्रकाश अभाव ग्रहण करना संभव है अधिकरण से अभाव ग्रहण के कारण नहीं तो किसी के भाव किसी भी अधिकरण में ग्रहण करने लग जाओगे आप संभव हो जाएगा ना किसी के भी अभाव को किसी भी अधिकरण पकड़ लो ऐसा नहीं होता है अधिकरण में उस अभाव के ग्रहण की करने की योग्यता भी तो होना चाहिए आकाश का घटाभाव देख रहा हूं बोलोगे अरे भूतल में घटाव होता है कि आकाश में घटाव होगा अरे आकाश घटवत्ता की योग्यता है क्या यदि आकाश घटवत्ता के योग्य है तो घटावावत्ता भी योग्य हो जाएगा कि जिस अधिकरण में जिस चीज को ग्रहण करने की योग्यता रहेगी तो उसी के अभाव अधिकारण में ग्रहण किया जाता है सामान्य इसीलिए यदि आलोक में दूसरा आलोक ग्रहण कर सकते हो क्या एक आलोक में दूसरे आलोक को ग्रहण कर सकते हो नहीं तो फिर दूसरे आलोक अभाव को भी ग्रहण नहीं कर सकते आप इस अधिकरण जिस भूतर्ण में घट का अंक ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो उस भूतांश में घटा भाव को भी कभी आप ग्रहण नहीं कर सकते ग्रहण करने के नियम क्या यदि आरोप होना चाहिए, घट होता, तो मुझे उपलब्ध घटावा इस करता हूं अर्थात अधिकरण में उस आधे को आधार आधारण करने की योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता है तो उस अधिकरण में उस वस्तु का अभाव हो जाएगा भूतल में घट को धारण करने की योग्यता है अतएव उस भूतल में घट अभाव ग्रहण कर पाते हैं इधर से पूछेंगे एक आलोक में क्या दूसरे आलोक ग्रहण करने की आधारण करने की योग्यता है क्या यदि नहीं है फिर उस एक आलोक में दूसरे आलोक अभाव को द्वारा तब प्रत्यक्ष का आरोप नहीं कर सकते इस तरह से जवाब उसे खंडन हो गया इसलिए आलोकांतर का अभाव को लेकर आलोक में अंधकार नहीं होगा आलोक प्रयोग कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है आनी, आनी क्योंकि आलोक का भाव और अंधकार दो नंबर लेके आए पर्याय शब्दत्मारे पर्यावाची शब्द हैं आलोक भाव कहो तेजस्व कहो हैं? अंधकार कहो तमहश करो यथा यशुकर विनाशी तन मध्य विनाश विद्यमी न नाशवार जैसे लोक में क्या होता है ज्वाला जल रही है एक लौ उड़ा वो नष्ट हो जाता है ना फिर दूसरी लगातार चलता है वो लगातार फ्लेम चलने के कारण से आप जो क्या करते दीपक का नाश व्यवहार करते हो एक लौ नष्ट हुआ दूसरी लौ उठा इस बीच में उसके अभाव व्यवहार करते हो फिर तो दीपक में अभी प्रकाश फिर अंधकार फिर प्रकाश फिर अंधकार फिर प्रकाश फिर अंधकार ऐसे होते नहीं गए दीपक से लाइट फ्लैश होता हो जैसे लेकिन वैसे दीपक में ब्लिंकिंग नहीं होता है एक बार प्रकाश एक बार अंधकार फिर प्रकाश फिर अंधकार क्यों एक बार प्रकाश क्यों है क्यों लो है? और लव नष्ट हुआ अंधकार आई फिर दूसरे लोह आने से फिर प्रकाश आया फिर वो नष्ट होएगा, अंधकार आएगा फिर प्रकाश आएगा ऐसे प्रकाश अंकार प्रकाश अंकार प्रकाश अंकार रूपेण कभी दीपक कोई प्रत्यक्ष नहीं करता किंतु निरंतरता का अनुभव होता है प्रकाश लेकर यथा ज्वालाया आशुतर विनाशित्वेन ज्वाला कैसी है शीघ्र विनाशी छठ नाश होते जा रहा है लगातार नाश होते जा रहा है उड़ते जा रहा है मध्ये विनाशी एक लव और दूसरी लव वन फ्लेम एंड एनर एन एन फ्लेम का बीच में क्या है डार्कनेस है विद्यमान अभी त्वात्पत्तिया शीघ्र है ना है ना शीघ्र फटाफट फटाफट हो रहा है सदृश ज्वाला, ज्वाला शीघ्र उत्पन्न होने के कारण से तिरोहित्व नाश व्यवहार इस तरह नाश व्यवहार ही नहीं होता तदालोके सभी आलोकान्तर भाव से तिरोधाना ठीक इसी प्रकार से, से एक आलोक में क्या है जैसे आलोक का अभाव कह तो रहे हो वो आर्थिक हो, हो, तो तो तो हो जाता है एक आलोक में दूसरे आलोक का अभाव क्या होता है तिरोहित छिप जाता है क्यों आलोक ऊपर आलोक ऊपर आलोक की धारा चल रही है आलोक की धारा के कारण से दूसरे आलोक के अभाव बीच में आ भी जाए तो तिरोहित हो जाता है जैसे ज्वाला की धारा में मध्य में विद्यमान अंधकार तिरोहित हो गया तो आलोक की धारा में भी बीच के दूसरे आलोक का अभाव को घुसाने की कोशिश करोगे तभी तो वो तिरोहित हो जाएगा वो आलोक में छिप जाएगा तद अभाव्यवहार इसीलिए तिरोदा ना इसे आलोक में आलोकांतर के अभाव का व्यवहार ही नहीं होगा आज आलोक में अंधकार की का दोष ही नहीं उठता है लौकिक प्रति दिश तो भ्रमत्य नुच्छते और भी कोई कहे हम लौकिक प्रति कर रहे अयम प्रकाश अंधकार विशिष्ट किसने बोल दिया अयम प्रकाश अंधकार विशिष्ट प्रयोग करता है वो भ्रांति कला और कुछ नहीं हो सकता भले प्रयोग करे दुनिया में कुछ ही प्रयोग कर सकते हैं दुनिया में क्या आधे पागल लोगों की कमी तो है नहीं कोई कुछ बोल रहा है कुछ प्रयोग कर रहा है सोच भी नहीं रहा है इसके क्या रिजल्ट निकलेगा किस बुरा लगेगा भला लगेगा क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं सोचते हैं बोलते जाते हैं ऐसे किसी ने बोल दिया अरे क्या तू तो देख रहा हैं हम तो देख रहे देख, देख लो अंधकार के आज जो विषय जो प्रकाश को मैं देख सकता हूँ जैसे कभी बोल दिया बाबा ने बोला है अरे क्या हो तो संजय वंजे कुछ नहीं है गीता बोलने वाले मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ कि जो कृष्ण ने अर्जुन को बोला ठीक फिर वो बात को संजय ने ध्रुत को बोल रहा है इस बीच में जो छूट गई बात है वो सब मैं बोल रहा हूँ अब तू कहां सुन लिया कब सुन लिया अब में। तो दुनिया में ऐसे बोलने वाले पागलों की कोई कमी नहीं और उसके भी चेड़े है लाखों में जहां पर कंडा लगाते प्रवचन देता है सब लाखों बैठे रहते सुनने के लिए और कहता हैं मैं यथार पीता बोल रहा हूँ बाकी सब बेकूफ तो ऐसी दुनिया में कुछ भी बोल रहे हैं लोग सुनने वाले सुन रहे हैं उनको भी गुरु मानने वाले गुरु मान रहे हैं उनसे ये मंत्र दीक्षा ले रहे हैं सब चल रहा है रहे इस कलियुग में क्या है कुत्ता भी बोलने लग जाए कल तो उसकी भी बात कुत्ता भी बोलने लग जाए भगवान ने मेरे रूप में भेजा है विशेष रूपे मेरे को सब गुरु मानना चाहिए तो मान लेंगे दुनिया अरे कुत्ता बोल रहा है इसे बड़ा और क्या सिद्धि होगा इस जरूर मान ज्ञानी होगा गुरु माने कुत्ते को तो बोलना आना चाहिए नहीं बोलना आना चाहिए जैसे वो एक कहानी है एक बार एक गिदड़ जो होता है वो के गांव में गया था तो गांव में लोगों ने भगाया हल्ला करके भूल सीले रंग का डिब्बे पूरा शरण नीला रंग हो गया नीला रंग हो गया तो वहां से फिर जंगल में चला गया जंगल में गया सारे जानवर को देख रहे क्या नया जानवर आ गया नीलरंग बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ब्लू एक ऐसा जानवर है देखने में तो गीधड़ लग रहा है लेकिन गीधर नहीं नीलरंग कहाँ से आया अब मौका ढूंढ कर इसने कहा मेरे को भगवान ने भेजा है तुम सबका राजा बना करके अब सिंह वगैरा जो जंगल के राजा हाथ जोड़ के अरे राजा है हमारा सब सम्मान किए और हुआ साल भरो राज करता रहा मैं राजा सबका ऑर्डर दे तो सिंह को देव हमारे भोजन ले, आ, ये लाओ लाओ वो लाओ खिलाओ पिलाओ होते होते जो है लोगों ने कहा भैया वार्षिक उत्सव मनाया जाए एक साल हुआ पट्टाभिको तो आपका वार्षिकोत्सव मनाया जाए वार्षिक उत्सव में सारे पशु ने अपनी अपनी नाच गान करने लगे अब गीदड़ों का नंबर आया अब गीदड़ जब डाले लगे तो सब रोका गया ये भी करने लगा तो पकड़े में गीदड़ी <laughs> झूठ बोल पाता तो वही हाल होता दुनिया आदमी का कुछ भरोसा नहीं लौकिक लोग जो है इतने मूड है कुछ भी उठपट बोलते हैं लोग उसको मानते हैं कहते लौकिक जो बात मत छा करो वो तो सदा भ्रम ही लगभग हुआ करता है भ्रम तत्तुल्य तर्क कर्कश मते है अभिभुक्त परिहार इसीलिए उन लौकिक प्रतितियों के बजाय वही पर्याय उस तर्क कर्कश निपुण वादियों के लिए भी किया जा सकता है जो ये कह देते हैं क्या कहते हैं चक्षु आलोक असहकृम रूपी ग्राहक द्रव्य ग्राहक इंद्रियवाद भगवदित अनुमान कर दिया चक्षु कैसा है आलोक के बिना भी रूपी ग्रहण रूप को ग्रहण कर लेता है द्रव्य ग्राह होने से तक के समान तो इंद्र के समान तो इंद्र क्या है? आलोक में कोई चीज कुछ के समझ लेता है देते पकड़ लेता है उसी प्रकार से आलू के बिना भी चक्षु रूप का प्रतिशत कर सकता है ऐसे किसे अनुमान कर दिया उनको भी उसी बात में कह देना लौकिक जन्म के समान भ्रांति है